श्रीमद्भगवद्गी शंकर अध्याय है एवं एक तथा यथा ब्रवीसी श्रीभगवान्च श्री भगवान बोले कि जैसे तू कहता है यह ठीक ऐसा ही है असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चल अभ्यासन तो कौंते वैराग्य गीये असंशय न अस्ति संशय मनो दुर्ग्रह चल हे महाबाभ किंतु तु अभ्यासो नाम समान ही चित्तस्या। नाम चितभूम कैचि सामन प्रत्यवृत्ति चित्त वैराग्यनाम दृष्टादृष्टेसु दोसदर्शनाभ्या वैराग्ये गृह्य विक्षेप प्रचार तद मनोगृह्यते निगृह्यते निध थे इतर्थ हे महाबाहो मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है इसमें कोई संदेह नहीं किंतु अभ्यास से अर्थात किसी चित्तभूमि में एक समान वृत्ति की बारंबार आवृत्ति करने से और दृष्ट तथा अदृष्ट प्रिय भोगों में बारंबार दोष दर्शन के अभ्यास द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छारूप वैराग्य से चित्त के विक्षेप रूप प्रचार चंचलता को रोक, रोका जा सकता है अर्थात इस प्रकार उस मन का निग्रह निरोध किया जा सकता है यह पुनः असह्यतात्मा तेन परंतु जिसका अंतकरण वश में किया हुआ नहीं है उस असह्यतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मना यतता शक्तो वापू मुयत असंशयात्मना अभ्यास वैराग्याभ्यायत आत्मा यस्य अंतकरण यसंयतात्मना योगो दुष्प्रापो दुखेन इति मे मति ही। मन को वस्म्य न करने वाले पुरुष द्वारा अर्थात जिसका अतःकरण अभ्यास और वैराग्य द्वारा संयत किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त किया जाना कठिन है अर्थात उसको योग कठिनता से प्राप्त हो सकता है यह मेरा निश्चय है यह तो पुनः वश्यात्मा अभ्यासवैराग्याभ्या वश्यम आपादित आत्मा मनोज सह अय्यामा तेन वश्यात्मना तु यतता भूय अपि प्रयत्न कर शक्यः अवाशु योग उपाय तो यथोक्ताद उपायाद परंतु जो स्वाधीन मन वाला है जिसका मन अभ्यास वैराग्य द्वारा वश में किया हुआ है और जो फिर भी बारंबार यत्न करता ही जाता है ऐसे पुरुष द्वारा पूर्वोक्त उपायों से यह योग प्राप्त किया जा सकता है तत्र त्र योगाभ्यासांगीकरण परलोक केहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणी संन्यस्थी योग सिद्धि फलम च मोक्ष साधनम सम्यग्दर्शनम न इति योगी योगमागा मरण काले चलित चित्त नाशम आशंक्य योगाभ्यास को स्वीकार करके जिसने इस लोक और परलोक की प्राप्त के साधन रूप कर्मों का तो त्याग कर दिया और योग सिद्धि का फल मोक्ष प्राप्ति का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं ऐसे जिस योगी का चित्त अंतकाल में योग मार्ग से विचलित हो गया हो उस योगी के नाश की आशंका करके अर्जुन पूछने लगे अर्जुन उवाचा अतिश्रद्धयोपे तो योगाचलितमानसः अपराप्य योग संसिधि काम गतिम कृष्ण गच्छति ऐति अप्रयत्नवान्न योगे श्रद्धया आस्तिकबुद्धिया च उपेतो योगाद अंतकाले काले चल मानस मनो ये स चलमनसो भ्रष्टस्मृति सह अप्य योग संसिधि योगफल सम्यदर्शन काम गति हे कृष्ण गति हे कृष्ण जो साधक योग मार्ग में यत्न करने वाला नहीं है परंतु श्रद्धा से अर्थात बुद्धि से युक्त है और अंतकाल में जिसका मन योग से चलायमान हो गया है वह चंचलचित्त भ्रष्ट स्मृति वाला योगी योग की सिद्धि को अर्थात योग फलरूप पूर्ण ज्ञान को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है कच्चिन्नोभ विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि किंचित किम न उभय विभ्रष्ट कर्म मार्गाद, कर्ममाग योग मार्गद योगाद विभ्रष्ट सन छिन्नाभ्रम इव नश्यति कि नश्यति अप्रतिष्ठो निराश्रयो हे महाबाहो विमूढ़ सन ब्रह्मण पथि ब्रह्म मार्गे, हे महाबाहो वह आश्रय रहित और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ पुरुष कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ओर से भ्रष्ट होकर क्या छिन्न भिन्न हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट नहीं होता एक ते संश कृष्ण छेहशेष तदन्य संशयस्याेत्ता नचुप्य मम संश छे अपने अर्हसी अशेष तदन्य अषि देवो वा क्षेत्रता नाशिता संशय अस्य न ही उपपद्यते संभवती अतः तमएव छेद अर्हसी हे कृष्ण मेरे इस संशय को निश्चितता से काटने के लिए अर्थात नष्ट करने के लिए आप ही समर्थ हैं क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता इस संशय का नाश करने वाला संभव नहीं है अतः आपको ही इसका नाश करना चाहिए यह अभिप्राय है श्री भगवान वाच श्री भगवान बोले पार्थ पाथ नैना विनाशस्त विद्य नल्याण कचि दुर्गति तात गे पाथ नए इहलोके नमुत्र परस्वा विनाश विद्यते न ना अस्ति नाशो नाम हीन जन्म प्राप्ति ही स योगभ्रष्ट न अस्ति हे पार्थ उस योग भ्रष्ट पुरुष का इस लोक में या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता है पहले की अपेक्षा हीन जन्म की प्राप्ति का नाम नाश है सो ऐसी अवस्था योग भ्रष्ट की नहीं होती न ही कल्याणकृत शुभकृत कच्चि दुर्गतिम कुश्यता गतिमेता तनोति आत्मा इति पिता तात उच्यते पिता एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते शिष्यः अपि पुत्र उच्यते गच्छति क्योंकि हेतात शुभ कार्य करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को अर्थात नीच गति को नहीं पाता पिता पुत्र रूप से आत्मा का विस्तार करता है अतः उसको तात कहते हैं तथा पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है अतः पुत्र को भी तात कहते हैं शिष्य भी पुत्र के तुल्य है इसलिए उसको भी तात कहते हैं किंतु अश्य तो फिर इस योग भ्रष्ट का क्या होता है प्राप्य पुण्यकृता लोकानुशिवा शाश्वती साम शुचीना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टिजा योग मार्गे प्रवृत्त संन्यासी प्राप्यगत्वा साम्या्याप्य गुण्यता अश्वेधा दियाजिना लोकां त्र चिं्वा वासम अश्वतीवत्सरा तदोगक्ष यथोक्तकारिणा श्रीमताृग्रष्ट योग अभी योगमाग में लगा हुआ योग सन्यासी पुण्य कर्म करने वालों के अर्थात अश्वेध आदि यज्ञ करने वालों के लोकों में जाकर वहां बहुत काल तक अर्थात अनंत वर्षों तक वास करके उनके भोग का क्षय होने पर शास्त्रोक्त कर्म करने वाले शुद्ध और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है प्रकरण की सामर्थ्य से यहां योग भ्रष्ट का अर्थ सन्यासी लिया गया है